ना पड़े उसे करने के लिए तैयार रहना चाहिए मरने मारने के लिए तैयार रहना चाहिए दूसरे के दुख को दूर करने उसके लिए व्यक्ति को पीछे ना हटे लेकिन अपना दुख अगर हो कोई ऐसी बात हो जिससे कि हमारे हृदय में दुख लगा जैसे अहंकार होगा हमारे अंदर तो दूसरा व्यक्ति जैसे हमारी निंदा करेगा तैसे तो हमारा अहंकार प्रतिक्रिया करेगा और हमें दुख लगाएगा तो ज्ञानी व्यक्तियों का भक्तों का सत्पुरुषों का संतों का लक्षण ये है कि अहंकार को त्याग करके जो दुख इस प्रकार के आते हैं जीवन में उनको धैर्य पूर्वक शांतिपूर्वक सहन करें। गीता में भी बार बार भगवान इसी बात को कहते रहते हैं ये ध्यान रखें इसका और अभ्यास करें बार बार भगवान कहते हैं कि शीतोष्मेसु तथा तो मानापमान यो देखो जैसे कि गर्मी सर्दी आती है तो गर्मी सर्दी के ऊपर अपना कोई बस नहीं है सर्दी आ गई तो आ गई अब भाई अपने कपड़े अपने पहनो पहनाओ अपने आग आग से ताको तूपो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गर्मी सर्दी की ऋतु आ गई तो हम इसी को से कर देंगे सर्दी की ऋतु को ही बदल देंगे तो किसी की बस की बात आज तक नहीं हुई कि सर्दी की ऋतु को बदल करके गर्मी की ऋतु कर दे गर्मी की ऋतु आएगी तो गर्मी की ऋतु आएगी उसको गर्मी की ऋतु कोई दूर कर दे तो ऋतु को नहीं दूर कर देगा आप अपने कमरे को ठंडा कर लो आप कोई ठंडी चीज पी लो कुछ अपने ठंडे से बचने के लिए गर्मी से बचने के लिए कोई रक्षा करने के लिए अपने कुछ कर लो इतना मात्र कर सकते हो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे शीतोष्ण तैसे ही सुख दुख ऐसे ही जय पराजय हानि लाभ और निंदा स्तुति ये भी संसार में ऐसी आती है अगर कोई निंदा करता है तो ऐसे आती जैसे एक प्रकृति आती है तो आती है अगर कोई प्रशंसा स्तुति करता है तो वह स्तुति आती वो भी एक संसार की प्रकृति है उसके कारण से ये बात आ रही है अब बस उसका ये है कि इस विपरीत स्थितियों में व्यक्ति अपने आप को धरी धारण करके उसको सहन करे जैसे कभी सर्दी सहन करते हैं जैसे मान अपमान को भी सहन करें और अगर सहन नहीं कर पाते प्रतिक्रिया करते हैं तो ये व्यक्ति का खोखलापन है दुर्बलता शास्त्र कहते हैं दुर्बलता को छोड़ो ये गर्मी सर्दी का तो उदाहरण है गर्मी सर्दी को कैसे हम सहन करते हैं कोई हम सर्दी आती तो सर्दी को दिन भर बैठे गाड़ी थोड़े देते रहते हैं शिकायतें थोड़े करते रहते हैं है। सर्दी आई सर्दी आती आती रहती है अपने जो सर्दी से बचने के जो उपाय होते हैं सब करते रहते हैं अपने काम करते रहते हैं <coughs> गर्मी आती तो गर्मी की शिकायतें करते रहें अरे गर्मी आई आई हम अपना काम जो जिसे करना है जिसे बचाव करना है तैसे करते करते हैं बस इसी प्रकार से अन्य ये सब बातें नहीं है ये थोड़ी गर्मी सर्दी स्थूल है इसी प्रकार से मान अपमान इत्यादि ये सब सबके सब सूक्ष्म है ये भी इसी प्रकार के आते हैं तो उनको तो व्यक्ति को सहन करना चाहिए अपने ऊपर जो आकिन जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर वही बात आ तब ये नहीं की सब सहन करे दूसरा व्यक्ति भी दुखी है तो हम सहन कर रहे हैं दूसरे दुख का अपना जैसा दुख सहन करते हैं तैसे दूसरे का दुख जो हो रहा है तो चुपचाप देखते रहते हैं और सहन करते रहते हैं तो वहां सहन करने की बात नहीं है वहां धर्मी हो जाता है दूसरे को दुख को दूर करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए अब ईशाणी शक्ति लगावे विचार लगावे बुद्धि लगावे युक्ति लगावे अब चाहे किसी युक्ति से प्रेम के द्वारा सहानुभूति दिखा करके शिक्षा के द्वारा सेवा के द्वारा किसी प्रकार से जिस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को दुख है समस्या उसके अंदर उत्पन्न हुई है तो उसकी वो समस्या दूर होनी चाहिए करें स्वामी जी की एक पुस्तक है वी मस्ट वी मस्ट को पढ़ना चाहिए वी मस्ट वी मस्ट रीड फर्स्ट मस्ट रीड सबसे पहले तो उसको पढ़ें, और जो कुछ तो स्वामी जी ने कहा है वी मस्ट डू उसके बाद फिर देखें करें स्वामी जी कहते हैं कि करो और करके देखो ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है समझो और समझ करके करो और जीवन को बदलो स्वभाव को बदलो ये सब कहते हैं यही शिक्षा यहाँ पर रामचरित मानस आदमी भी इसी प्रकार से है कि तब दुख दुखी शुकृपाण के कृपा निधान भगवान जो दुखी है तुम्हारे दुख से तो भगवान बहुत दुखे हैं ये कहते हैं तो जो कुछ भगवान ने किया सेना इत्यादि लेकर के जाते हैं और सीता जी का उद्धार करते हैं वहां से तो सीता जी के दुख के कारण से भगवान ऐसा करते हैं कोई उनको अपनी कोई गरज नहीं थी और अपना कोई उनको दुख नहीं था अपनी कोई परेशानी नहीं थी तो यही कहते हैं कि जन जननी मानू जी अब कहते हैं कि हे माता आप अपने मन में ना माने कमी मत मानो माने ऐसा खराब मत मानो अपने आप को ही मत समझो तुमते प्रेम राम के दुना तुमसे तो भगवान श्री राम जी को तो जितना तुम्हें प्रेम भगवान श्री राम जी में है और भगवान राम को तुम में तुमसे उन्हें दुगना प्रेम है अब देखो अनेक प्रकार के विचार किए जा सकते हैं इन बातों को लेकर के एक बात ये भी जैसे वेदांत की जैसे विचार करो तो भगवान नाम परम पर परमात्मा है और सीता जी मानो माया रूप नहीं मानो समझो महामाया है तो महामाया तो वो तो भगवान से प्रेम करेगी ही करेगी और प्रेम करने के माने क्या है वो प्रेम के माने ये है कि वो परमात्मा पर आश्रित है जैसे मिट्टी से कुंभ अलग नहीं हो सकता जैसे जल से तरंग अलग नहीं हो सकती तो क्यों नहीं अलग हो सकती क्योंकि तरंग को जल से बहुत प्रेम है तरंग को जल से इतना प्रेम है कि तरंग को छोड़कर जल को छोड़कर के वो पृथ्वी के ऊपर आ जाए और रेंगती हुई चली जाए ऐसा कभी करी रही नहीं इतना प्रेम है तरंग को जल से घड़े को भी मिट्टी से इतना प्रेम है कि घड़ा घण, जो है मिट्टी को नहीं छोड़ेगा चाहे नष्ट हो जाए फूट जाए यह मंजूर लेकिन घड़ा एक दिन ऐसा हो कि मिट्टी पड़ी रह जाए और घड़ा वहां से उसको छोड़ करके चल दे ऐसा कभी नहीं हो सकता इससे पता लगता है कि ये सब के सब जितने माई की जितनी रचना है इसको सबको परमात्मा से बड़ा प्रेम है और इतना प्रेम है कि उसी के ऊपर आश्रित रहती है ये माया परमात्मा को रंच मात्र छात्र छोड़ नहीं सकती ऐसे लेकिन परम परमात्मा को भी इस माया से बड़ा प्रेम है और कितना प्रेम है कि दुगना प्रेम है <laughs> अभिषाभ <साथ> लगाओ <laughs> ये वेदांत की बातें हैं ये इनकी अपना इंटरेस्टिंग चीज है <laughs> लेकिन ज्ञान और वेदांत को तो आप देखेंगे कि सब बातें विचार करेंगे तो जैसे से आप विचार करेंगे तैसे तैसे उनका आनंद भी आपको प्राप्त होगा कि देखो सत्यवाद जो है रास जो है वो किस प्रकार का कैसा है ये वैसे लीला की दृश्य अगर देखें तो देखते हैं कि सीता जी बिलाप करती हुई जब रावण ले गया तो सीता जी बिलाप करती हुई रावण के ले गया लंका आ गई रोती रही चिल्लाती रही लेकिन तुलसी राशि ने सीता जी के बिलाप का वर्णन पांच लाइनों में किया और उसके बाद फिर भगवान ने जब देखा कि सीता जी हरण हो गया वहां पर है नहीं कुटिया में तो फिर सीता भगवान राम भी बहुत बिलाप करने लगे देखा जो हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीताम्रमा से शुरू हुआ और आप गिन जाओ कितनी लाइने हैं जितनी सीताजी की जितनी पंक्तियों में जितना दुख हुआ था भगवान राम को दस पंक्तियों में दुख हुआ अरे भाई भगवान राम को जब दुगना दुख होगा दुगना प्रेम होगा तो दुगना बोलेंगे वो दुगना हाया करेंगे सीता जी को जितना प्रेम था तो वो आधा प्रेम था तो आधा है कि उन्होंने ये जब वो प्रसंग आया तो तुमने तो कहा याद रखना आगे चल करके हनुमान जी बताएंगे क्योंकि देखो ये है सीताजी से भगवान राम का प्रेम दोगुना है तुमते प्रेम राम के दूना ये तो सब बातें इस प्रकार की हैं कि विचार करो तो ऐसा भी लग सकता है कि ये सब कहने की लेकिन बहुत ज्यादा शब्दों के शाब्दिक अर्थ के ऊपर नहीं जाना चाहिए भाव को लें तो ये कहने का हनुमान जी का तात्पर्य ये है कि आपको भगवान श्री राम जी जैसे जैसा प्रेम है तैसे भगवान का भी प्रेम तुम्हारे ऊपर है ये समझो उन्हें प्रेम नहीं है बहुत प्रेम है तुम्हारे ऊपर ये जो संबंध मानो जीव का और ईश्वर का है जीव को ईश्वर से प्रेम है तो जीव को तो ईश्वर से प्रेम कभी है कभी नहीं है ऐसा भी हो सकता है यानी कितने संसार में जीव है ईश्वर को भुला गए तो कहां उनको प्रेम है वो तो हो लेकिन है किसी किसी को तो है तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन ईश्वर तो जीव को भला ही नहीं सकता ईश्वर को तो जीव के ऊपर दोगुना प्रेम है ही है उसकी स्थिति इस प्रकार की है अगर सर्वज्ञ है ईश्वर तो वो कैसे जीव को भूल जाएगा जीव तो सर्वज्ञ है नहीं इसलिए तो भूल ही सकता है। तो इसलिए भी देखो तो ये जो है ये कहते हैं कि तुम ते प्रेम राम कह दूना रघुपत कर संदेश है वसुंजन धर इसके बाद अब हनुमान जी कहते हैं कि सुनो माता देवीधारण के बार बार माता करके संबोधन करते रहते हैं यद्यपि प्रसंग जो है इस समय सीता जी के विरह का प्रसंग है और भगवान राम का संदेशा आकर के हनुमान जी लेकर के सीता जी को सुनाते हैं लेकिन अगर हनुमान जी सीता जी को बार बार माँ कहते रहते हैं वर्णन होता है वैसा ही कोई प्रेम नहीं है अगर वैसा प्रेम होता तो हनुमान जी भगवान का प्रेम सीता जी को सीताजी का प्रेम भगवान को और माता और पिता संबोधन करके नहीं कह सकते थे कोई बनिया से पड़ा है जिसे माता पिता कहकर कहीं सब प्रेमों को प्रणन किया गया इसलिए लौकिकता की गंध अगर कोई इसमें ढूंढता है कोई व्यक्ति भगवान राम और सीता जी के प्रेम में भौतिकता की और लौकिकता की तो इसके माने वो व्यक्ति मूल है और अपनी ही मनोभावों को आरोपित कर रहा है वहां पर बस अन्य था वहां ऐसा कुछ नहीं है ये सब आध्यात्मिक प्रेम है पारमार्थिक प्रेम है उसी का निरूपण है ये तब कहते हैं रघुपत कर संदेश है सुन जन धर माँ धरी धारण करके अब आप सुने भगवान श्री राम जी ने एक संदेश आपको जो भेजा है वो उन्होंने क्या कहला भेजा है वो हम आपको बताते हैं ऐसे कहे कपि कदि कदि भय भगवान ने जो संदेश कहा था वो बड़ा प्रेम भरा हुआ था इसलिए हनुमान जी का हृदय भी गदगद हो गया और भरे विलोचन नीत और उनके नेत्रों में जला गया अब देखो हनुमान जी भी भगवान के भक्त हैं और सीता जी भी भगवान की भक्त हैं हुँ? वो भक्ति स्वरूप आए स्वरूपा है सीताजी भक्ति <coughs> सीताजी के अनेक प्रकार के रूपों को वर्णन महामाया रूप में भी वर्णन करते हैं और भक्ति के रूप में भी वर्णन करते हैं और भगवान के एक अंग होकर के जो जो शांति है उसके रूप में भी वर्णन करते हैं की सीताजी जो है वो शांति स्वरूप आए हैं भगवान का जो भगवान सब स्वरूप है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है शांत स्वरूप है तो जो भगवान की शांति है वही सीताजी है <coughs> इस प्रकार से स्थान स्थान पर सीता जी के विभिन्न रूपों में वर्णन करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सीताजी जो है वो भगवान की भक्त हैं और हनुमान जी भी भगवान के भक्त और दास है इसलिए सीता जी को हनुमान जी बड़ी प्रिय लगेगी ये भी देखो भगवान के दास हैं सेवक हैं हम भी भगवान के सेवक हैं इसलिए दोनों में प्रियता हुई और जैसे जैसे भगवान राम को भी सीता जी के दुख से दुख है ऐसे हनुमान जी को भी है इसलिए उनके नेत्रों में जला जाता है और गदगद होकर उनसे सीता जी से कहते हैं संदेश भगवान का वो भी सुन लो आगे कहू राम भी हो गो कल भय विपरीता नव तरु किशलय मनु कृसानू काल शशि भानुल विपिन कुंतन सरिषा बारिद तपत तेल जनु बरसा जेत रहे करते पीरा और समत्र समित समीरा कहे उछु दुख घट जाऊ गे जानन कोई तत्व प्रेम कर ममय रु जानत प्रिया एक मन मोरा सोमन सदा रहत तो जान प्रीत रसयित नहीं प्रभु संदेश सुनत वय देई मगन प्रेम तन सुदन तेई कह कपिर हृदय धीर धर्मता सुमिर राम सेवक सुखदाता नौ रघुपत प्रभुताई सुन मम बचन तजऊ कदरायी निश्चर निकर पतंग संघुपथ पान जननी लय तीरधरो जरे निशाचर जानो रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो कहेऊ राम अब हनुमान जी जो यहां से शुरू करते हैं कहेऊ राम भगवान राम ने ये कहा है मानी ये हमारी तरफ से आकलन नहीं है ऐसा नहीं कि हमने भगवान राम को दुखी देखा तो उसका प्रणाम कर रहे हो वो तो भगवान राम ने जो कुछ कहा है तो उन्हीं के शब्द ही तुमको हम सुना दे रहे हैं ये दूध का धर्म भी है दूध का काम ये है कि जो संदेश लेकर के जाए तो जैसा संदेश देने वाले ने जो संदेश बोला वही शब्दों को दोरा दे जा करके इसके पास पहुंचना है। तो हनुमान जी ऐसे करते हैं भगवान राम ने ऐसा ऐसा बोला था जब हनुमान जी चले थे तो वहां भगवान ने अंगूठी दी और संदेश भी दिया लेकिन वो संदेश वहां नहीं कहा संदेश क्या कहा था भगवान ने हनुमान जी को चलते समय वो यहाँ पर आप सीताजी के सामने जब कहते हैं तब मालूम हो जाता है तो कहे ऊराम भगवान ने कहा कि तब सीता कि सीता कि तुम्हारे के कारण से मोह सकल भय हमारे लिए ये सब सब के जितने भी हैं प्रकृति का तमाम करते हैं कि प्रकृति में जो जो वस्तुएं पहले सुख देती रही थीं अब सब दुख देने वाली हो गई ये तो जितने भी महाकाव्यदि है कवियों की जितनी रचनाएं हैं उनमें सभी कवियों ने ऐसे ही किया है दो प्रकार का प्रेम की स्थिति दो प्रकार की एक संयोग संगार है दूसरा संगार है कहलाता है। तो जब संयोग होता है तो जो तो जो, जो उस सुख देने वाली प्रकृति में दिखाई देती हैं, है की अवस्था में दुख देने वाली होती हैं। उन्हीं का उन्हीं का अनुसरण करते हुए गोस्वामी जी उनको सबको रिपीट कर दिया यहाँ पर बोल दिया है तो कहते हैं सीताजी तुम्हारे ब्योक मोक सकल भय विपरीता क्या विपरीत होते नव तरय मनो कृषानु जो वृक्षों के छुट नए नए पत्ते निकलते हैं लाल लाल पत्ते वे आग की तरह से किसान मन अग्नि अग्नि की तरह से ज्वाला उत्पन्न करने वाले लगते हैं और अब ताप उत्पन्न होता है उनसे वो शीतलताप प्रदान नहीं करते बल्कि ताप देते हैं और काल निशासम निश भानु और रात्रि जो है वो निशी काल निशासन और रात्र जो है कालरात्र के समान दिखाई देती है और सशिव कुबेला है विपिन और कुबेले के माने है कमल कमल का जो बन, बन है कुबेला विपिन के माने फूलों का कमल के फूलों का जो बन है वो अब कैसा हो गया कुंत बन सर कुंत के बन के समान हो गया कुंत के माने हैं कुंतल माने भाला भाले के समान सब हो अब देखो कमल जो है बिल्कुल कोमल होता है और कोमलता जो है वो सुगंध देह फूल कमल और वही कमल जो है सुगंध दे कोमलता दे सौंदर्य उसमें सुंदर रंग है वो सब सुखदाई कमल होता है लेकिन अब वही कमल कैसे हो गया वो तो भाला बलम नम बन गया जैसे नीचे की डंडी जो है वो जैसे भाले की लाठी हो और जैसे कमल जैसे उसके ऊपर लाठी के ऊपर जैसे फल लगा होता है उस लोहे का नुकदा इसी प्रकार से फूल जो वो उसका जो है वो कमल का वो उसके भाले की तरह से बन गया और पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया अब बारिश तेलो बरसा और जैसे बरसा होती है पानी बरसता है तो पानी बरसे तो शीतलता प्राप्त होती दिन पानी बर्षा है पानी बरसे बरसात में तो ठंडक हो जाती है लेकिन अब कैसा लगता है ऐसा लगता है कि मानो बादल क्या बरसते हैं तब तो तेल बरस रहा है गर्म तेल बरस रहा गर्मा गर्म गर्व तेल तो और भी आ, अधिक ताप देने वाला हो गया हो। तो हित रहे तो पीरा जो पहले अपना हितकारी थे वही अब पीड़ा पहुंचाने वाले बन गए और उरग संत्रविद समीरा त्रिविद समीर के मन शीतलमंद वायु पहले सुगंधाई लगती थी अब वही लगने लगी सर्व के माने सर्प सर्प के फुबकार जहरीली कैसे लगे इस प्रकार से शीतलमंद वायु उसी प्रकार से लगने लगी उठी हुई कहते हैं कि यह दुख जो भगवान राम ने यह भी कहा कि अगर एक ये नियम है अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो अपने दुख को बोलता है दूसरे किसी को सुनाता है तो सुनाता किस लिए व्यक्ति अपने दुख का वर्णन करता है तो इसलिए नहीं करता है कि वो जो है दूसरे व्यक्ति को दुखी बना रहा है वह चाहता है कि हमारा मन कुछ हल्का हो जाए भारी पड़ रहा है दुख से तो कह कहे कुछ दुख घटी हुई लेकिन का ही कहूं ये जान पे कोई लेकिन अब हम अपने दुख का वर्णन किसे करें हमारे दुख कोई समझने वाला तो है ही नहीं अब जैसे कोई दुखी व्यक्ति हो और दूसरे व्यक्ति से अपना दुख सुनावे और सुनने वाला व्यक्ति हंस दे आग? तो इसके माने उसने समझा ही नहीं बेचारे वो क्या दुख है जो दिया तब उसको सुना में जो ये सुने सुने और उसको लगे कि हाँ दुख है और उसको समझे तो, तो जो समझने वाला नहीं उसको क्या समझा न कोई तत्व प्रेम कर्म अब भगवान को देखो हमारा और तुम्हारी और तुम्हारे बीच में जो प्रेम है हा? उस प्रेम का जो तत्व है वो कैसा है कि जानत प्रिया एक मनमोरा बस एक हमारा मन जानता है कि वो प्रेम कैसा है हु? भगवान राम अपने मन की बात कहते हैं कि हमारा मन ही जानता है कि हमारी और तुम्हारी प्रेम के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम का स्वरूप क्या है कैसा है हा? और फिर वो मन कहते हैं क्या है कि सदा रहत तो पाही लेकिन प्रेम के कारण से वो मन सदा तुम्हारी पास रहता है भगवान कहते है वो मन हमारे पास है ही नहीं हम्म तो तुम्हारे पास रहता है तो सो मन सदा राहत तो जानप्रीत से इतने ही भगवान कहते बस इतना ही समझ लो कि प्रेम का जो रस है वो इतनी में प्रकट हो गया जो कुछ कहना था भगवान का यही संदेश था इतनी में से समझें तो समझ सकते हैं सीता जी अब देखो यहां पर कहीं कहीं प्रसंग रामचंद्र के ऐसे आ जाते हैं कि इनमें कितनी आध्यात्मिक गहरता है उनको सबको समझने के लिए भी व्यक्ति को हृदय भी गहन चाहिए व्यापक हृदय हो तब उसकी गहराई तक पहुंचे तब उनको समझे जिन लोगों को जितनी क्षमता होती है वहाँ तक तो पहुँच पाते हैं विचार करते हैं लोग तमाम तो विद्वान होते हैं कथावाचक भी होते हैं लेखक भी होते हैं अपने-अपने सामर्थ्य भर उसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसे <स्थाथ> करके ये स्थल भी कि ये प्रेम किस प्रकार का क्या है हा? तो उसमें उपनिषदों को देखो तो बहुत सी बातें तो उपनिषदों से पता चलती हैं कि परमात्मा क्या है जीव क्या है जगत क्या है उसमें इस प्रकार से आता रहता है कि परमात्मा जो है वह ऐसा है कि परमात्मा के न शरीर है न परमात्मा के प्राण है न परमात्मा के मन है न परमात्मा की बुद्धि है न परमात्मा में वासना है ये जो जो कुछ भी है ये है न परमात्मा में शरीर है न कर्मेन्द्रियाँ हैं न प्राण है न ज्ञानेन्द्रियाँ हैं न मन है न बुद्धि है न वासना है परमात्मा इन सबसे रहित है अब इस बात को ध्यान में रखकर के जो वेदांत कहता है इसको समझें तो आप अपने आप समझने की कोशिश करेंगे तो तो कुछ पल्ले पड़ सकता है लेकिन व्याख्या करने से बताने से कुछ उसमें कहां तक क्या बात आएगी कहां तक क्या समझ में आएगा वो बात है परमात्मा से स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप है लेकिन परमात्मा का आनंद जब इन वासनाओं से होकर के मन और बुद्धि में आते हैं तो वो आनंद प्रेम रूप से थोड़ा अगर परमात्मा का आनंद हमारे हृदय में आया तो वो आंद ही बन जाता प्रेम किसे बन गया जानबूझकर के प्रेम नहीं बन जाता वो मन बुद्धि की उपाधि के कारण से प्रेम बन जाता है अगर परमात्मा प्रेम है तो परमात्मा में प्रेम यहां नहीं है यहां तो परमात्मा में आनंद ही आनंद है अगर परमात्मा में प्रेम है तो मन बुद्धि में है लेकिन मन कहां है परमात्मा में है जीव जीव में है, है? बस अभी इस बात को जो है अपने तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर वैसे तो उल्टी उल्टी बातें लगती हैं कि ये सब क्या बातें दी गई है इसीलिए कहते हैं कि अपने शास्त्रों को समझने के लिए जो मुख्य कुंजी है वो उपनिषद है उन्हीं में सबका जो है वो सब राहस वहीं छिपा हुआ है वहीं से देखो तो कहते हैं कि सो मन सदा तो पाही जान प्रीतर से इतनी माही बस में समझ लो कि प्रेम भगवान का कैसा है प्रभु संदेश सुनत बेही बस यहा ऐसा कह करके संदेश जो भगवान का था पूरा हो गया तो अब सीता जी ने ये संदेश हनुमान जी के मुख से सुना तो उनको क्या हुआ मगन प्रेम तन सुधि नहींते ही बस जी जो है अपने मन में सीता जी ने देखा कि भगवान का मन तो हमारे अंदर ही और उस भगवान के मन में प्रेम भरा हुआ है हु? तो फिर सीता जी अपने मन में ही मन में देखने लगी शरीर को भूल गए भाई जगत को भूल गए हाँ। <coughs> तो अगर परमात्मा के आनंद को परमात्मा के प्रेम को खोजना है तो अपने हृदय में खोजो यहाँ जैसे कहते मगन प्रेम तो मगन प्रेम के माने है सीता जी अपने हृदय में जाकर के भगवान के आनंद का या प्रेम का की अनुभूति करने लगी गोन को अनुभव आने लगा तो कहते मगन प्रेम और फिर उसमें उस, उस हुआ क्या तन शुद्ध नहीं थे ही उनको शरीर की शुद्ध नहीं रहेगी लेकिन ये अवस्था जब व्यक्ति को इससे सूचना इस बात की मिलती है कि जब व्यक्ति बाई जगत को छोड़ता है और शरीर की भी उपेक्षा करता है शरीर का भाव उसे व्यक्ति को नहीं रहता और वो अपने मन बुद्धि से आगे बहुत करके हृदय में पहुंचता है तभी वो परमात्मा का प्रेम अनुभव में आता है कहलाता है उसे शास्त्रकार प्रेम शब्द में प्रेम नहीं करते उसे आसक्ति कहते हैं मोह कहते हैं संसार में परिवार में बच्चों से व्यक्तियों से व्यक्तियों का मोह हुआ करता है आसक्ति हुआ करती है अटैचमेंट हुआ करता है प्रेम नहीं हुआ करता है प्रेम तो मिस नॉर्मर मानी गलत प्रयोग शब्द का है वहां पर प्रेम शब्द का प्रयोग करना जो है वो व्यवहार करते हैं करते हैं चलता है इस दुनिया में तो सब चलता है तो ये भी चलता है कि से प्रेम बोलते रहो लेकिन वो प्रेम नहीं प्रेम तो वो है जो परमात्मा का आनंद जब हृदय में आकर के प्रेम रूप धारण करता तब ये प्रेम जो है यह व्यापक है ये किसी वस्तु विशेष से यह व्यक्ति विशेष से नहीं होता इसकी विशेषता लक्षण यह है प्रेम इसका प्रेम आलंबन आलम क्या लगा किसी मोह का आलंबन मोह मोह का आलंबन पुत्र होगा मोह का आलम्बन पत्नी होगी मोह का आलम्बन धन होगा ये आलंबन है इस प्रकार संसार की किसी कोई वस्तु जब हमारे मानसिक राग या ललाव का जो आलंबन होगा तो वहां पर मोह बनेगा अटैचमेंट बनेगा जब इस प्रकार का कोई आलंबन संसार की कोई वस्तु ना हो लेकिन हृदय में प्रेम हो और प्रेम हो सबके लिए हो सारे संसार में परमात्मा के लिए परमात्मा समस्त जगत के रूप में परमात्मा प्रकट हो रहा है तो इसे होल करके जितनी विसृष्टि है वो सब परमात्मा में देख करके इसे होल करके सबको बिना विभाजन किए हुए सबके प्रति एक समान जब हो तो कोई व्यक्ति सदभाव हो भराय चाहना लगे सबके प्रति तब इस प्रकार का जो प्रेम है तो वो प्रेम है प्रेम संसार के प्रति भी होता है जगत के प्रति भी प्रेम होता है लेकिन वो एस होल करके सबके प्रति प्रेम हुआ करता है उसमें खंड खंड नहीं होते हैं विभाजन नहीं उसमें, उसमें प्रेम में नहीं इसलिए देखो कहते हैं ये है कि प्रभु संदेश सुनत मैं देही मगन प्रेम तन सुधन दे जो देहाभिमानी व्यक्ति हैं, लौकिक है, व्यक्ति जीव हैं जीवा जीव है और जीव है ऐसे व्यक्ति बिछारे केवल अटैचमेंट का ही अनुभव करते हैं आसक्ति का ही अनुभव करते हैं मोह का ही अनुभव करते हैं और जिसकी चर्चा जिस प्रेम की चर्चा हो रही है साहित्य में उनके लिए वो अपरिचित वस्तु है अज्ञात वस्तु है वहां तक उस ऊंचाई तक कभी उठे नहीं इसलिए उसका कभी अनुभव नहीं किया जब व्यक्ति शरीर से ऊपर उठे जीव भाव से ऊपर उठे परमात्मा भाव आवे परमात्मा के साथ उसका एकता का संबंध हो समर्पित हो परमात्मा में परमात्मा की सेवा में लग जाए आश्रित हो जाए तब उसके हृदय में जो समस्त विश्व के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तब प्रेम कहलाएगा उस स्थिति पर जाकर के प्रेम को पहचाना तो इसलिए कहते हैं कि वो हो तो कह कप्रदय धीर धरु माता तो कहते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि आप धैर्य धारण करो सुमिर राम सेवक सुखदाता के भगवान श्री राम जी तो सेवकों के सुख को देने वाले हैं अपने सेवकों को भूलते नहीं है उनको सदाई सुख देने वाले उनके ऊपर विश्वास रखो और धैर्य धारण करो उन हो रघुपति प्रभुता और बार बार यही स्मरण रखो कि भगवान प्रभु है प्रभुता उनकी की मैंने ऐश्वर्य सम्पन्न शक्तिशाली है सर्वसमर्थ है वो सब कुछ कर सकते हैं और रावण का भी पद कर सकते हैं और तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं इसमें वंच मात्री संदेह नहीं तो सुन में बचन का जब